ठीक आधी रात को सेल नंबर तीन से लोहे के जंगले को पीटने की आवाज से प्रहरी की नींद टूट गई यदि जेलर साहब का विशेष हुक्म ना होता, तो वह कान में रुई ठूं सो गया होता। लेकिन उसे मजबूरन उठना पड़ा नींद में लड़खड़ाता लहराता हुआ वो सेल नंबर तीन के सामने खड़ा हो गया सेल के बाहर बिजली का बल्ब चल रहा था उसकी बीमार पीली और टूटी टूटी सी रोशनी सेल के भीतर फैल गई थी लोहे के जंगले की परछाई सेल की दीवारों पर छपी हुई थी जिसके कारण सेल के भीतर एक और कैद खाने का आभास होता था क्या है झुंझलाते हुए तीखी आवाज में प्रहरी ने पूछा सेल नंबर तीन के भीतर बंद कैदी नंबर तीन सौ इकहत्तर ने इशारे से चौक मांगा एक तो नींद का नशा दूसरा गूंगे से सामना लानत है ऐसी स्पेशल ड्यूटी पर प्रहरी ने एक भद्दी सी गाली दी और लौट आया थोड़ी देर बाद उसने सेल के भीतर चौक के कुछ टुकड़े फेंके और फिर उसी पत्थर की बेंच पर लेट गया कैदी नंबर तीन ने चौक के टुकड़े इस भाव से उठाए मानो संजीवनी भूटी हाथ लग गई हो चौक को हाथ में लिए हुए वो थोड़ी देर तक सामने की दीवार को देखता रहा उबड़ खाबड़ दीवार उसे दीवार नहीं बल्कि एक चुनौती लग रही थी उसकी लाल लाल आँखों में स्वप्न का एक भीगा हुआ टुकड़ा तैरने लगा रात गांव के बाहर से गुजरी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह धड़ धर धड़धड़ाती हुई जा रही थी लेकिन क़ैदी ट्रेन के भीतर इतमान से बैठे यात्री की तरह तल्लीन था वो कोई पाँच छः घंटे तक दीवार में खोया रहा बिल्कुल कुशल तैराक की तरह जो नीले जल में उन्मुक्त तैर रहा हो सुबह का एहसास सेंट्रल जेल के भीतर जाग रहा था रात में सेल नंबर तीन की जो दीवार मटमैली और उबड़ खाबड़ थी सुबह तक वो एक चित्र में बदल गई थी चित्र में एक समंदर था उसके ऊपर से एक चिड़िया एक ही पंख से उड़ी जा रही थी समंदर के किनारे हजारों लोगों का हुजूम खड़ा जान पड़ता था और सबसे पीछे एक चेहरा थोड़ा स्पष्ट था जो निश्चित ही किसी लड़की का था सुबह से कुछ पहले प्रहरी की नींद की खुमारी टूट गई वह चुपचाप सेल नंबर तीन के सामने खड़ा हो गया कैदी को चित्र बनाते देखना उसके लिए अजीब किस्म का अनुभव था बढ़े काले छित्रे बाल ऊंचा बलिष्ठ शरीर और बड़ा सा सिर, पूरा डील डीलडॉल ही भयंकर था लेकिन उसकी हथेली में चौक का टुकड़ा ऐसे लग रहा था जैसे कोई हत्यारा अपने मासूम बच्चे को प्यार कर रहा हो प्रहरी के लिए पूरा दृश्य किसी जीवित चित्र से कम न था कैदी ने जब अपना चित्र पूरा कर लिया तो प्रहरी ने कहा नहा लो भाई आज तुम्हें जाना है कैदी मुस्कुराया उसकी लाल लाल आंखों में चौक के लिए धन्यवाद के भाव झलक रहे थे थोड़ी देर बाद मजिस्ट्रेट जेलर और डॉक्टर भी आ गए और कैदी नंबर तीन सौ इकहत्तर फांसी पर लटका दिया गया कैदी की मौत के बाद एक गहरा सन्नाटा उस जेल में तैरने लगा मौत के जलसे में शामिल सभी लोग एक दूसरे से बिना कुछ कहे थके मांदे लौट रहे थे जेलर जेल के लंबे गलियारे से होता हुआ गुजर रहा था वो चाहता तो नहीं था लेकिन खुद को सेल नंबर तीन के आगे खड़ा पाया जेलर देर तक दीवार में बने चित्र को निहारता रहा दिवंगत खूनी चित्रकार का यह अंतिम चित्र था जेलर ने प्रहरी को बुलाकर कहा आज इस सेल में सफेदी करवा देना साहेब कहें तो सामने वाली दीवार को ऐसे ही रहने दे बेचारे का ये अंतिम चित्र है प्रहरी ने कहा जेलर प्रहरी को देखता रहा फिर आगे बढ़ा और उसने चित्र में से चिड़िया को पहुंचकर हटा दिया प्रहरी कुछ देर जेलर साहब को जाते हुए देखता रहा फिर उसने गर्दन फेरकर चित्र की ओर देखा जहां कुछ देर पहले चिड़िया थी वहाँ एक भद्दी घसीट से बना धब्बा दिखाई दे रहा था और भीड़ में खोई वह लड़की जो कुछ देर पहले उस चिड़िया की परवाज़ को उत्सुक आँखों से देख रही थी अब बहुत भयभीत दिखाई दी कुछ देर बाद उसकी आँखों में नमी उभर आई देखते देखते उसकी पलकों पर पनीली चमक दिखाई दी और फिर दो बूंदें उसकी आँखों से बाहर आईं और प्रहरी की विस्फारित आँखों ने उन सजीव आंसुओं को सचमुच दीवार पर लुढ़कते हुए देखा